वाली कुंडलिनी तथा आध्यात्मिक जागृति 902 बिना कुंडलिनी के जागे चैतन्य प्राप्त नहीं होता मूलाधार में कुंडलिनी सुत रहती है जाग जाने पर वह स्वाधिष्ठान मणिपुर आदि चक्रों को भेजती हुई अंत में मस्तक में जा पहुंचती है तभी समाधि होती है यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है 903 ईश्वर दर्शन का एक लक्षण यह है भीतर से महावायु घरघराकर उठती हुई मस्तक पर जा पहुँचती है तब समाधि होकर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं नौ सौ कुंडलनी जागरण के समय होने वाली अनुभूति का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा था वह सरसर करती हुई पैर से सिर की ओर उठती है जब तक वह सिर तक नहीं पहुँचती तब तक मेरे होश रहते हैं पर जो ही वह सिर पर चढ़ जाती है त्यों ही मैं बिल्कुल बेसुद हो जाता हूँ तब देखना सुनना तक बंद हो जाता है फिर बातचीत करने का सवाल कहाँ बातचीत करे कौन मैं तुम यह बुद्धि ही चली जाती है मैं सोचा करता हूँ कि तुम लोगों को सब बताऊँ उसके ऊपर उठते समय क्या क्या दर्शन वर्शन होते हैं सब बताऊँ जब तक वह क्रमशः हृदय और कंठ को दिखाते हुए यहाँ तक या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक उठ आती है तब तक बताया जा सकता है और मैं बताता भी हूँ पर जैसे ही वह कंठ को दिखाते हुए इस जगह को पार कर ऊपर उठती है वैसे ही मानो कोई मेरा मुंह पकड़ दबाता है तब सब गड़बड़ा जाता है मैं कुछ संभाल नहीं पाता कंठ दिखाकर इसके ऊपर चढ़ने से जो दर्शन होते हैं उन्हें बताने के लिए जैसे ही मैं उनका विचार करता हूँ वैसे ही मेरा मन झट से ऊपर चला जाता है फिर मैं कुछ नहीं बता पाता कंठ से ऊपर वाले चक्रों में मन के पहुँचने पर जो दर्शन होते हैं उन्हें बताने के लिए श्री राम ने कितनी बार प्रयत्न किया पर उन्हें हर बार असफल होना पड़ा एक दिन उन्होंने बड़े निश्चय के साथ उन बातों को बतलाना आरंभ किया मन को कंठ तक के चक्रों तक पहुँचने पर जो दर्शनाधि होते हैं उनका उन्होंने भली भांति वर्णन किया फिर भवों के मध्य स्थल का निर्देश करते हुए वो बोले मन के इस स्थान पर पहुँचते ही जीव को परमात्मा के दर्शन होते हैं और वह समाज हो जाता है तब परमात्मा और जीवात्मा के बीच केवल एक स्वच्छ पतला या पर पर्द पर्दा ही आठ रह जाता है उस समय वह ऐसा देखता है कि इस प्रकार ज्यों ही वे परमात्मा के दर्शन का विशेष रूप से वर्णन करने गए त्यों ही वे समाधिस्थ हो गए समाधि टूटने के बाद उन्होंने फिर बतलाने की कोशिश की पर फिर वे समाधिस्थ हो गए इस तरह बार बार प्रयत्न करने के बावजूद असफल होकर उन्होंने अष्टपूर्ण नेत्रों से कहा अरे मैं तो सचमुच चाहता हूँ कि तुम लोगों को सब बातें बताऊँ थोड़ा भी न छिपाऊं पर माँ किसी हालत में बताने नहीं देती मुंह पकड़ लेती है नौ सौ कुंडलनी शक्ति के सुषमना मार्ग से ऊपर उठते समय जो विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं उनके बारे में श्री रामकृष्ण कहा करते यह जो सर करती हुई मस्तक पर चढ़ती है वह हमेशा एक ही प्रकार में नहीं चढ़ती शास्त्रों में उसकी पांच प्रकार की गति का उल्लेख किया गया है पहला पिपीलिका गति जैसे चीटियाँ मुंह में खाने की चीज लेकर एक कतार में सुरसुराती हुई चली जाती हैं वैसे ही पैरों में एक किस्म की सुरसुराहट सी शुरू होकर वह क्रमशः धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है जब वह सिर तक जाप पहुँचती है तब समाधि लग जाती है भेक गति जिस प्रकार मेढ़क दो तीन बार उछलकर थोड़ा रुक जाता है फिर दो तीन बार उछलकर थोड़ी देर रुक जाता है ठीक उसी प्रकार कोई वस्तु पैरों की ओर से चलकर मस्तक पर चढ़ती हुई चढ़ती हुई सी प्रतीत होती है उसके मस्तक पर चढ़ते ही समाधि लग जाती है तीसरा सर्प गति जिस प्रकार सांप लंबे होकर या कुंडलनी के आकार में चुपचाप पड़े रहते हैं परंतु जैसे ही मानो कोई शिकार देख लेते हैं या भयभीत हो जाते हैं वैसे ही सरसराकर टेढ़ी मेढ़ी गति से भागने लगती है उसी प्रकार वह भी सरसराती हुई एकदम मस्तक पर जापती है और तत्काल समाधि लग जाती है चौथा पक्षी गति पक्षी जिस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह जाकर बैठते समय भुर्र से उड़कर कभी कुछ ऊँचे चढ़ते तो कभी कुछ नीचे उतर आते हैं किंतु तो कहीं विश्राम नहीं देते जहाँ बैठने की ठानी है एकदम वहीं जाकर बैठते हैं उसी प्रकार वह सीधे मस्तक पर चढ़ जाती है और मस्तक को समाधि लग जाती है पांचवा वानर गति लंगूर जैसे एक पेड़ से दूसरे पर जाते समय हुब करते हुए एक डाली से दूसरी डाली पर जा पहुँचते हैं वहाँ के फिर हुप करके और एक डाली पर कूद जाते हैं इस तरह दो तीन छलांगों में जहाँ जाने का विचार है वहाँ पहुँच जाते हैं वैसे ही वह भी दो तीन छलांगों में मस्तक पर जा पहुँचती है और तत्काल समाधि लग जाती है नौ इन दर्शनों की वेदांत के दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए वे कहते हैं वेदांत में सप्त भूमिकाओं का उल्लेख है प्रत्येक भूमि में भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं मन स्वभाव तहगुदा लिंग और नागि इन तीन निम्न स्तर की भूमियों में ही चढ़ता उतरता रहता है उसकी दृष्टि इन्हीं में खाना पीना मैथुन आदि में ही निबद्ध रहती है इन तीन भूमियों को पार कर यदि मन चौथी भूमि हृदय तक जा पहुँचे तो साधक को ज्योति के दर्शन होते हैं किंतु हृदय तक उठने के बाद भी कभी कभी मन पुनः नीचे की तीन भूमियों में गुदा लिंग नाभि में उतर आता है हृदय का अतिक्रमण कर यदि किसी का मन पांचवी भूमि कंठ तक जा पहुँचे तो फिर वह ईश्वरी चर्चा छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की बातें विषय संबंधी बातें इत्यादि नहीं कर सकता उस अवस्था में मुझे ऐसा ही हुआ करता था यदि कोई विषय संबंधी चर्चा करने लगता तो मुझे ऐसा लगता कि मानो मेरे सर पर कोई लाठी मार रहा हो मैं दूर पंचवटी की ओर भाग जाता ताकि वह सब सुनना न पड़े विषयाशक्त लोगों को देखते ही मारे डर के छिप जाता आत्मी स्वजन मानो कुएं जैसे प्रतीत होते ऐसा लगता मानो वे मुझे घसीट कर कुएं में गिराने का प्रयत्न कर रहे हैं एक बार गिर पड़ने से फिर उठ न सकूंगा, दम घुटने लगता ऐसा लगता कि प्राण सब गए तब गए वहां से भाग आने पर तब कहीं शांति मिलती कंठ में पहुंचने के बाद भी मन पुनः गुदा लिंग नाभी में उतर सकता है इसलिए तब भी सावधान रहना चाहिए फिर कंठ का अतिक्रमण कर यदि किसी का मन भावों के मध्य स्थल तक जा पहुँचे तो फिर उसके पतन की आशंका नहीं रहती उस समय वह परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर निरंतर समाधि मग्न रहता है इसके तथा सहस्रार के बीच केवल एक कांच की तरह स्वच्छ पर्दे भर की आड़ है इस समय परमात्मा इतने निकट होते हैं किस साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं उनमें मिल गया हूँ उनके साथ एक हो गया हूँ परंतु तब भी वह एक नहीं हुआ है यहाँ से मन यदि कभी नीचे उतरे तो अधिक से अधिक कंठ या हृदय तक ही उतरता है उसके नीचे नहीं उतर सकता जीव कोटि के साधक यहाँ से फिर नहीं उतरते इनके इक्कीस दिन तक निरंतर समाधि में लील रहने के बाद वह व्यवधान या प्रदाचिन्न हो जाता है तथा वे परमात्मा के साथ पूर्णतया मिलकर एक हो जाते हैं सहस्रार में परमात्मा के साथ संपूर्ण एक हो जाना ही सप्तम भूमि में चढ़ना है